महाभारत शांति पर्व अधिक महाभारतविशद्याय सुखदेवी की का वर्णन गिरीशृंगम सूह्य सुत्यास से भारत समे देशे विवेक् स निश्लाक उपावत धारायास चात्मा जथाशात्री पाद प्रभृतिशो क्रमेण क्रमयोग विष्णुजी कहते हैं भरत नंदन कैलाश शिखर पर आरूढ़ हो व्यास पुत्र सुखदेव एकांत में तृण रहित समतल भूमि पर बैठ गए और शास्त्रोक्त विधि से पैर से लेकर सिर तक संपूर्ण अंगों में क्रमशः आत्मा की धारणा करने लगे वे क्रम योग के पूर्ण ज्ञाता थे ततः सांग सा मुखो विद्वान आदित्य न न तत्र पक्ष संघातो न ना शब्दों नादर्शन यस कि समुपच क्रमें थोड़ी ही देर में जब सूर्योदय हुआ तब ज्ञानी सुखदेव हाथ पैर समेटकर विनित भाव से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे और योग में प्रवृत्त हो गए उस समय बुद्धिमान व्यास नंदन जहाँ योग युक्त हो रहे थे वहां न तो पक्षियों का समुदाय था न कोई शब्द सुनाई पड़ता था और न दृष्टि को आकृष्ट करने वाला कोई दृश्य ही उपस्थित था सददर्श तदात्म तदात सर्वसंग्रितिहास तथोहासम सुख संप्रेक्ष उस समय उन्होंने सब प्रकार के संगों से रहित आत्मा का दर्शन किया उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करके सुखदेव जी जोर जोर से हंसने लगे स पुनर्योग मोक्ष मार्गोपलब महायोगेशरो भूता क्राद mm -hmm. फिर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए योग का आश्रय ले महान योगेश्वर होकर वे आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो गए प्रदक्षिषे तदनंतर देवर्षि नारद के पास जा उनकी प्रदिकिणा के और उन परम ऋषि से अपने योग के संबंध में इस प्रकार निवेदन किया सु स्में शिते हम तत्प्रदा गि गतिशा महादुते सुखदेव बोले महातेजस्वी तपोधन आपका कल्याण हो अब मुझे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ आपकी कृपा से मैं अभीष्ट गति प्राप्त करूँगा नारदेनात सुख उदय पायनात्मज अभिवाद्य पुनर्योग कैलाश पृष्ठाद्युत्पत्य सपपात दिव तदा अंतरिक्ष चर श्रीमान वायुभूत सुनिश्चित नारद जी की आज्ञा पाकर व्यास कुमार सुखदेव जी पुनः प्रणाम करके पुनः योग में स्थित हो आकाश में प्रविष्ट हुए कैलाश शिखर से उछल कर वे तत्काल आकाश में जा पहुँचे और सुनिश्चित ज्ञान पाकर वायु का रूप धारण करके श्रीमान सुखदेव अंतरिक्ष में विचरने लगे समुद्र ऋजश्रेषम वैन तेज समुति दर्वताली मनो उस समय समस्त प्राणियों ने ऊपर जाते हुए द्विश्रेष्ठ सुखदेव को विनता नंदन गरुड़ के समान कांतिमान तथा मन और वायु के समान वेगशाली देखा व्यवसाय न लोहकास्त्रीन सर्वां चिंतन आसितो दीर्घ मध्वान पापकार का, तो का सम्रभाव वे नृत्यात्मक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को आत्मभाव से देखते हुए बहुत दूर तक आगे बढ़ गए उस समय उनका तेज सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था तमेक मनस अभ्यग्रम अकुतो भयम दु सर्वूता जंगमाली चरािच चन। यति यूजा वै चक्रि तथा पुष्पवरसैच दिव्य तम वचकृते उन्हें निर्भय होकर शांत और एकाग्र चित्त से ऊपर जाते समय समस्त चराचर प्राणियों ने देखा और अपनी शक्ति तथा रीति के अनुसार उनका यथोचित पूजन किया देवताओं ने उन पर दिव्य फूलों की वर्षा की तम दृष्टा विस्मृत सर्वे गंधर्वाप गणा ऋषिश्चय संसिद्धा परम विस्मय महात उन्हें इस प्रकार जाते देख समस्त गंधर्व अपसराओं के समुदाय तथा सिद्ध ऋषि मुड़ी महान गए, त्रजते और आपस में कहने लगे तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हुआ यह कौन महात्मा आकाश मार्ग से जा रहा है जिसका मुखमंडल ऊपर की ओर और, और शरीर का निचला भाग नीचे की ओर ही है हमारी आँखें बरबस जिसकी ओर खींच जाती है तथा परम धर्म आत्मा तेसुलोह के शुभुत भास्करम सम दीक्ष मुखो भाग्य तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सुखदेव जी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को देखते हुए मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे शब्द नकाशम तमाम धृत्वा सर्वापरोगणा संभ्रांत मनसो राजस्मृत वे अपने शब्द से संपूर्ण आकाश को पूर्ण सा कर रहे थे राजन उन्हें सहसा आते देख संपूर्ण अब्सराय मन ही मन घबरा उठी और अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई। पंचचूड़ा पंच चूड़ा प्रभृत भृत मुत्फुलोचना दैवतम कतम शेतम उत्तमा गतिमाश्रित सुनिश्चित मुक्तृह पंच चूड़ा आदि अपसराओं के नेत्र विस्मय से अत्यंत खिल उठे थे वे परस्पर कहने लगे कि उत्तम गति का आश्रय लेकर यह कौन सा देवता यहाँ आ रहा है इसका निश्चय अत्यंत दिन है यह सब प्रकार के बंधनों तथा तो संशयों से मुक्त सा हो गया है और इसके भीतर किसी वस्तु की कामना नहीं रह गई है ततः चक्रां नाम पर्वतम उर्वशी पूर्वचितम उपसेवतः कुछ दिन में वे मलय नामक पर्वत पर जा पहुँचे जहाँ उर्वशी और पूर्वचित्तीय ये दो अप्सराएं सदा निवास करती हैं तस् ब्रह्मषिपुत्र से विस्मय जयतू परम अहो बुद्धि सामधानम वेदाभ्यासतेज ही अचिरेन कालभसंद्रवत पितृशुश्रूषया बुद्धिम संप्रप्त अनुत्तमाम् ब्रह्मर्षि ब्याजी के पुत्र की यह उत्तम गति देख उन दोनों को बड़ा विस्मय हुआ वे आपस में कहने लगी अहो इस वेदाभ्यास पायण ब्राह्मण की बुद्धि में कितनी अद्भुत एकाग्रता है पिता की सेवा से थोड़े ही समय में उत्तम बुद्धि पाकर यह चंद्रमा के समान आकाश में विचर रहा है पितृभक्त दृढ़ तपा पिता सुदयिता सुत अन्य मन सा तेना कथम पिता विसर्जिता यह बड़ा ही तपस्वी और पितृभक्त था और अपने पिता का बहुत ही प्यारा बेटा था उनका मन सदा इसी में लगा रहता था फिर भी उन्होंने इसे जाने की आज्ञा कैसे दे दी उर्वश्या वचनम श्रुआ शुक परम धर्म उदय छत मानस उर्वशी की बात सुनकर परम धर्मग्ञ सुखदेव जी ने संपूर्ण दिशाओं की ओर देखा उस समय उनका चित्त उसकी बातों की ओर चला गया था सौंतरी विलोकया मतदा सरानसी सरित आकाश पर्वत वन और काननों सहित पृथ्वी एवं सरोवरों और सरिताओं की ओर भी उन्होंने दृष्टि डाली तथोद पाय रसतम बहुमान सम जलि पुटा सर्वा निरीक्षन स्म देवता उस समय इन सबके अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से बड़े आदर के साथ कुमार सुखदेव जी को देखा वे सबके सब, सब अंजलि बाँधे खड़ी थी अब सुख परम धर्मवे पिता यद्यानुगत्म क्रोश मान सुवचो दे सर्व समात ए तमे स्नेहत वचन तब परम धर्मज्ञ सुखदेव जी ने उन सबसे कहा देवियों यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकले तो आप सब लोग सावधान होकर मेरी ओर से उन्हें उत्तर देना आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है इसलिए आप सब मेरी इतनी सी बात मान लेना सुकस्य से वचनम श्रुतवा तिथ सर्वा समुद्र सरित शैला प्रत्युचु सम सुखदेव जी की यह बात सुनकर कानूनों से संपूर्ण दिशाओं समुद्रों नदियों पर्वतों और पर्वतों के अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से यह उत्तर दिया यथाज्ञा से विप्र बाढ़ भविष्य रो तो वाक्यम प्रतिवक्षा महे व्यम ब्रह्मण अब जैसे आज्ञा देते हैं निश्चय ही वैसा ही होगा जब महर्षि व्यास आपको पुकारेंगे तब हम सब लोग उन्हें उत्तर देंगे श्री महाभारती शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमड़ी सुखाभिपतनी द्वा त्रिशदिक्त तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव जी का उर्धगमन विषय तीन अध्याय पूरा हुआ